श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्क चुशीतम वसुदेवजी का यज्ञोत्सव श्रीशु उवाच श्रुवा पृथ्वलपुत्र्यथ राजयासे माव्यथ क्षिपपत्ऊत स्वगोप्य कृष्णे कृष्णेखिलात्मनिहरौ प्रणया अनुबंधम सर्वा विशेष्योरलम शुकला कुलाक्ष श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सर्वात्मा भक्त भय हारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है यह बात कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा दूसरी राज पत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध अत्यंत विस्मित हो गई सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए ये संभाष माणासुभे स्त्री सो नो आयुर्मणीय कृष्ण रामाद दीक्षया इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियाँ और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहाँ आए दिपायनो नारदस्वनो देवलोषिता विश्वामित्र सदानंदो भरद्वाजोत गौतम राम सशिष्यो भगवान वशिष्ठो गो भृगु पुनस्क पौत्रीश्च मकंडेयो बृहस्पतिशक ब्रह्मपुत्र सामग्राह अगस्त याज्ञवलस् वाम उनमें प्रधान ये थे श्री व्यास देवर्षि नारद चवन देवल असी विश्वामित्र शतानंद भरद्वाज गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम वशिष्ठ गालव पुलस्त्य, कश्यप मार्कंडेय, बृहस्पति द्वित त्रृत एकत, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अंगिरा अगस्त्य याज्ञवल्क और वामदेव इत्यादि तान सहसोत्थाय सहसोत्था प्रागासना पांडवा कृष्ण रामऊ प्रणय मुर विश्वबंधिता ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्वबंधित ऋषियों को प्रणाम किया ताना नूर्य था सर्वे सहरा मोच स्वागत आसन पाद्यार्घ्य माल्य पने इसके बाद स्वागत आसन पाद्य अर्घ पुष्पमाला धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधिपूर्वक पूजा की वाच सुकमासी नान भगवान धर्मगुप्तन हो सततो यत वाचोत जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा उस समय वह बहुत ही बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी श्री भगवान अहो वयम जन्म भ्रोलब का स्ने न तत्फलम देवा नाम भी दुष्प्रापम यद्योगेश्वर दर्शनम भगवान श्री कृष्ण ने कहा धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ किम सल्प तपसाम ढृणाम देव देवचक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रसन्न प्रभुआ पादाचनाकम जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं उन्हें आप लोगों के दर्शन स्पर्श कुशल प्रश्न प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है न झम्पयान तीर्थाले न देवा मृचिलान्योरुका दर्शना देव साधव केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं परंतु संतपुरश तो दर्शन मात्र से ही किता कर देते हैं नाग्निर्न सूर्यो न ना चंदता न भूर्जल खम श्वसनोथवासीता भेदकृत हरन्त विपस्थ्य तो या मुहूर्त से अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उपासना से भेदबुद्धि का नाश नहीं होता वह और भी बढ़ती है परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं क्योंकि वे भेदबुद्धि के विनाशक हैं यत्मुद्धि कुणपे त्रिधातुकेधि युद्धि सलि नए गोखर महात्माओं और सभासदों जो मनुष्य वात पित और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना मैं स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है यानी महापुरुषों को नहीं वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है श्री सुच निशमेत्थम भगवत कृष्ण सांकुटमे दुन्वय विप्रांतुष्टि संभ्रम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि सब मुनि चुप रह गए उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं चिरम विमिश्र मुनयश्वर सेव्यता जन संग्रह इमतस्तम जगदगुरु उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे मुनय उचुहू जन्मा तत्विधुत्तम यदि विमोितादी सितिगूहया अहो विचित्र भगवद्विचे तम मुनियों ने कहा भगवन् आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं भगवान सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है परम आश्चर्यमयी है अनि अन हे तदहुधत्म से न बद्यते यथा भौम भो, भो मिर्भुनामरूपणी अहो विभिषण चरितम विडंबनम जैसे पृथ्वी अपने विकारों वृक्ष पत्थर घट आदि के द्वारा बहुत नाम और रूप ग्रहण कर लेती है वास्तव में वह वा एक ही है वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना रक्षा और संहार करते हैं पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते जो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत है उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है धन्य है आपकी यह लीला अथापि काले सजनाभिगुप्त विभरसिथ्त्व खल खलने च स्वलीलया वेद पथम सनातनम वर्णाश्रमात्मा पुरुष पर भवान भगवान यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्व में श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं ब्रह्मते हृदय शुक्ल तपस्वाध्या योपल सद्यक्तम अभ्यक्त तत्परम भगवान वेद आपका विशुद्ध हृदय है तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है तस्मा ब्रह्मकुल ब्रह्मन् शास्त्रयोदे तमात्मनः सभा जयसे व तब्रह्मण्यार्भव परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं अद्यनो साफल्यम विद्या यदंत श्रेयसा पर आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है आपसे मिलकर आज हमारे जन्म विद्या तप और ज्ञान सफल हो गए वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं नमस्तस्मे भगवते कृष्णाया कुंठ मेधे स्वयोग माया जान्नम महिम ने परमात्मे प्रभो आपका ज्ञान अनंत है आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है हम आपको नमस्कार करते हैं नम विद मे एकारामा एक माया जवनिक का ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते क्योंकि आपने अपने स्वरूप को जो सबका आत्मा जगत का आधिकारण और नियंता है माया के पर्दे से ढक गया है यथाशयान पुरुष आत्मानम गुण तत्वदे नाम मात्र ना परम् जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाममात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है उसे इतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर ही है एवं ता नामेश् न वेद्लवात ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जगत संसार से परे हैं तस्त माघ्री मघम मघो घमर सीर्थास्पदम भृत कृतम श्री पक् हो गई उत्तियों से जीव को शाम आप भगविमतो नहाण भक्तान प्रभो बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है प्रभो हम आपके भक्त हैं आप हम पर अनुग्रह कीजिए क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीवकोश आपके उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है शीशु कुवाच इन अनुज्ञाप्य राजर से स्वाश्रमान गंतु मुनियो दधिरे मन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजर्ष भगवान की इस प्रकार स्थिति करके और उनसे राजा धित्राष्ट्र से तथा धर्मराज शिष्ठ जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया तदवीक्षताज वसुदेव महायशा प्रणम्य चोपसंग्र भाषेद परम यशी वसुदेव जी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 मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए उनका आप मुझे उपदेश कीजिए नारज वाचन नाथ चित्रमदिप्रा वसुदेव बहुत सया कृष्णम मार्भक जन्न पृछति से आत्मन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 श्री कृष्ण की संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है देखते हैं गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपने शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है यस्मा काले न लयोत्पत्त्यादिनाश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 अव्याहता प्राणादे स्विभवै रूपगूढ़ो मेतमो पर उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या राग द्वेश आदि क्लेश पुण्य पाप में कर्म सुख दुख आदि कर्मफल तथा सत्व आदि गुणों के प्रवाह से खंडित नहीं है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 तथा चुतरामयो परीक्षित इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्रीकृष्ण बलराम जी और अन्यान्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा कर्मणा कर्म निर्हार एस साधु निरूपितायज्ञेवरमी कर्मों के द्वारा कर्मवासनाओं